कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे सेेश्वर रस मंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस साहसी रसवासी रस विलासी रसभंगी रस त्रिभंगी रस श्री राधा रमन देव की असीम कृपा सु हम सभी भक्त प्रवर श्रोता प्रवर वैष्णव प्रवर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सुलप साधन, जो सत्संग है, उसका रसास्वादन करने के लिए भगवान श्री राधारोहण देव के परम भक्तों में भक्ताओं में मेहता जी के परिवार में उन्हीं के आंगन में सब उपस्थित हुए हैं हमारे यहाँ आज एक बालक को जन्म है शास्त्र की रीति यह कहती है कि जब बालक या घर के अंदर किसी का जन्म होता है या घर के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो दस दिन का असौच लगता है असौच का अर्थ है कि अब आप छूने से पूजा आधी में आपका विधान नहीं रहेगा आप में जाएगी। कई बार लोगों का इस प्रकार से भावों में प्रश्न भी होता करता है महाराज जी बच्चा पैदा हुआ है तो क्या है पूजा क्यों बंद करवा रहे हो कोई मर गया जिसे जाना था वो तो चला गया पूजा क्यों बंद करवा हम इस बात की हमेशा चर्चा करा करते थे जो गुरुवरों से हमने श्रवण करी थी कि मन का असुंतुल हो जाता है यह वस्तु आज हमने अपने जीवन के अंदर प्रथम बार जब हमारा बालक का जन्म हुआ हमारे जीवन में इस पहली बार इसका अनुभव करा जानकी जी के यहाँ पर एक घंटे का सत्संग का सत्र है श्रीमद भागवत करते हुए हमको साढ़े दस साल कम से कम हो चुके हैं साढ़े दस सालों के अंदर हमने जाने कितनी कितनी सत्संग कर कितनी कर लिए, कथाएं कोई गिनती नहीं है। परंतु आज सुबह से लेकर इनके घर तक आते आते कुलदीप जी ने भी देखा है सुकृति जी ने भी देखा है राधामोन जी ने भी देखा है जिस टेंशन में चल रहे थे कि कहना क्या है क्यों क्योंकि एक तरफ बालक आया है उसकी खुशी परंतु ढेरों फोन मैसेजेस आने शुरू यहाँ सुबह तीन बजे से उठके के जहां ब्रह्म मुहूर्त पे कोई स्नान करने के बाद ठाकुर का भजन करता है उसकी जगह पे फेस टाइम चल रहा था तो मानसिक जो संतुलन है वह बिगड़ गया फिर यहाँ आते आते अब ठाकुर जी का नाम लिया मन एक बार को पहले इच्छा थी इनसे हमने कहा था कि कि जब यह जब प्रथम बार हम अभी आए कि जी घर पे कौन सी कथा होगी तो हमारा मन हुआ हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ पर राधा कृपा कटाक्ष के ऊपर करेंगे फिर बाद में न, इनका कुछ आया कि जरा मिश्रित समूह होगा भक्तों का कुछ तो राधा रानी के तत्व को बड़े प्रेम से समझ सकते हैं कुछ नए नए होंगे तो नए नए कहीं यो ना लगे कि हमको छोड़ दिया और जो जो पुराने उनको लेके भग गए तो उसमें भी काम नहीं हो सकता है सो ऐसा भाव हुआ कि श्रीमद भागवतम का ही कोई भी श्लोक ले लिया जाएगा और उसके ऊपर कथा कर दी जाएगी फिर आज जब कल रात्रि को ऐसी स्थिति हुई कि हमें मालूम चला कि अब अशुद्ध हो चुके हैं तो अशुद्धि के अंदर भागवत जी के पाठ भी नहीं हो सकता है तो भागवत जी का पाठ नहीं हो सकता तो कंफ्यूजन ज्यादा हो गया क्योंकि जब प्लेट में ज्यादा परोसाई हो जाती है ना तो वो प्रथम कौर जो होता है प्रथम टुकड़ा जो खाना होता है उसमें बड़ी टेंशन होती है की कौन सी वाली सब्जी कैसन खाओ जब एक सब्जी परोसी हुई है तो वो तो डायरेक्ट महाराज उसी सब्जी पे जाएगा उसी दाल उसी रायते पे जाएगा परंतु जब दस सब्जियां परोसी हुई है ना तो ये कंफ्यूजन रहता है कि शुरुआत कहां से होगी तो शास्त्र भी अनेक हैं और शास्त्रों के अंदर बड़ा रस भरा हुआ है और मैं कहूं वृंदावन का तो वह शास्त्र जो है ना चाहे किसी भी रसिकाचार्य के द्वारा लिखे गए हो उन सब के अंदर जो वृंदावन की भक्ति जो माधुर्य भक्ति की जो चर्चा करी गई है ऐसी चर्चा इस संसार के अंदर किसी भी और आचार्य के द्वारा नहीं करी हुई है यह माधुर्य है भगवान श्री कृष्ण एक वन को पहनते हैं दो दिन पहले जानकी जी जब मंदिर आई थी स्लाओ मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवत की कुंती की कथा तीन साल से चल रही है आगे अभी दो वर्ष तक चलनी है पांच वर्ष का वहां संकल्प लेके कुंती स्तुति चल रही है तो ठाकुर जी के एक कथा चलते हुए चर्चा आई थी कि ठाकुर जी को प्राप्त करने के दो चीजें होती हैं। दो प्रकार के न्याय बताए हुए हैं न्याय का मतलब हुआ लॉजिक तो हमारे यहां शट दर्शन के अंदर न्याय भी आता है लॉजिक भी आता है तो उस न्याय के अंदर यह चर्चा होती है जैसे कहा जाता है कि कर्म क्या है तो व्यक्ति अन्य अन्य जितने भी भक्ति शास्त्र कर्म की अलग परिभाषाएं देती हैं, दार्शनिक सांख्य आदि हुए वह अलग अलग परिभाषाएं देते हैं लॉजिक क्या कहता है क्रियते इति कि जो भी तुम कर रहे हो वह कर्म है अब वह पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो तो पांच प्रकार के कर्म के अंदर सब प्रकार के कर्म आ जाते हैं क्या है ऊपर उठना नीचे बैठना आगे बढ़ना और पीछे आना और चलना अब जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे सांस भी क्यों ना ले रहे हो सांस लेना भी कर्म है हमारे शरीर का वह भी आपने खींचा और उसके बाद बाहर फेंका पुश और पुल आगे बढ़े फॉरवर्ड हुए पीछे आ और पांचवा है चलना तो कहता है कि जितनी भी क्रियाएं जहां पे भी किसी भी प्रकार की इन पांचों वस्तुओं का समायोजन होता है या एक भी होती है वह कर्म कहलाती है तो वह जो कर्म है और वह जो न्याय है जो लॉजिक है लॉजिक बोलता है कि दो प्रकार की रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के एक रास्ता है बिल्ली का और दूसरा रास्ता है बंदर का एक है मरकट न्याय और एक है मारकाट न्याय एक बिल्ली का है और एक बंदर का है बिल्ली जब अपने बच्चों के पास जाती है तो बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह बच्चे कहीं आते जाते नहीं है वह जिस स्थान पर रहे बिल्ली आई अपने दांतों में उसको फंसाया और फंसाने के बाद बच्चों को जहां लेके जाना है वहां पे लेके पहुंच गई और वहां जाके उतार दिया बच्चे पूर्णतहा रूप से किसके ऊपर आश्रित होते हैं अपनी माँ के अपनी तरफ से कुछ चेस्टा नहीं करते हैं माँ पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है दूसरी तरफ न्याय है बंदर का यह बंदर का न्याय है कि बंदर आप सब वृंदावन में सब अधिकतर यहां से भक्तगण गए होंगे वहां बंदरिया भी बहुत देखी होंगी और जो बंदरिया होती है उसको बच्चा पकड़ के रखता है बंदरिया एक छत से दूसरे छत पर कूदती है एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर कूदती है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे कूदती है एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका पे कूदती है तो वह अपने बच्चे को यह नहीं देखती कि उसने टाइट पकड़ा है की ढीला पकड़ा हुआ है तू जैसा पकड़ा तू जान मैं तो कूदूंगी ठीक उसी प्रकार से हमारे भक्ति मार्ग के अंदर भी दो मार्ग हैं एक साधन का मार्ग कहा गया है और दूसरा कृपा का मार्ग कहा गया है साधन का मार्ग कहलाता है कि हमने साधनाएं करी असुर आदि रावण आदि साधनाओं के बल पर ब्रह्मा और शिव को प्राप्त कर लेते हैं उनसे जो भी वरदान मांगना है उस वरदान को मांग लेते हैं है तो भक्ति तो कर रहे थे तो वह है साधन का बल दूसरा बल कहलाता है कृपा का बल कृपा का मार्ग ठाकुर जी हमने तो सब कुछ छोड़ दियो तू जान हम तो तीरे बन चुके हैं जितने भी आचार्य हैं और जितने भी संप्रदाय हैं वह एक ना एक बल की ज्यादा अधिकता को मान के चलते हैं और उनका संप्रदाय एक ना एक उस बल पर ज्यादा आधारित तो होता है हम भरोसे कुंभरी के टहलत महल माही बोले हम तो राधा रानी के भरोसे हैं हम तो उनकी महल परी ही टहलते करते रहते हैं और जीवन में हमें और कुछ नहीं करता बोले क्या कार्य करते हो बोले वृंदावन में बस टहलते रहते हैं अब वृंदावन में टहलना भी बहुत बड़ा भजन है स्नात्व स्नात्वा कथा कुता बोले चलते चलते एक एक कदम पर महाराज स्नान हो जाता है जब ब्रजरज हमारे ऊपर पड़ती है यहां किसी यमुन ठीक है यमुना जल में जाके यमुना जी पे जाके डुबकी लगाने से शुद्धि हो जाती है परंतु उससे ज्यादा शुद्धि जो तन मन की होती है वह ब्रजरज की पड़ने से होती है जब किसी पेड़ पल्लव आदि की शरण जाके ग्रहण करते हैं तो बल्लभाचार्य भी इस बात को कहते हैं कि पत्रे पत्रे चतुर्भुजा कि पत्ते पत्ते के अंदर चतुर्भुज रूपी अवतार भगवान श्री कृष्ण लेके रहते हैं और वृक्ष श्री कृष्ण की तरह से वहां पर कल्प तरु बन विराजित है तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन चले जाओ कुछ करने की जरूरत नहीं है बस कृपा ले लोन की तो कई मार्ग कई संप्रदाय कृपा पे आधारित है और कई मार्ग साधन पर आधारित है परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का गौड़िया संप्रदाय जो है यह साधन और कृपा दोनों का मिक्सचर है यहाँ न्याय का भाव लेते हुए जब आचार्य चरण भाव देते हैं उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम भवसागर रूपी इस कुए में फंसे हुए हैं अब फंसा हुआ जीव महाराज क्या कर रहा है वह भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रथम शिक्षा दी गई है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम बारम बार अपने चित्त की शुद्धि करता हुआ इस महादावाग्नि से यह दावाग्नि है ये महादावाग्नि है एक अग्नि होती है एक दावाग्नि होती है एक महादावागनी होती है कभी जंगल के अंदर जरासी आग लग जाए तो थोड़े बहुत पत्ते पौधे जल जाएंगे कोई परेशानी नहीं है परंतु पक्षी उड़ जाएंगे बड़े बड़े जितने भी जानवर हैं, वह वहां से क्रॉस करके निकल जाएंगे कोई परेशानी नहीं है दूसरी दावागनी होती है दावाग्नि के अंदर भी महाराज जितने आस पास के बिलों के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वह जल सकते हैं परंतु उस जंगल के अंदर जो जानवर डोलते हैं वह नहीं जलेंगे और जो वहां पक्षी आदि रहते हैं वह भी नहीं जलते वह भी उड़ जाते हैं यहां महाप्रभु क्या कह रहे हैं महादावाग्नि निर्वापणम बोले यह जंगल में ऐसी आग लगी हुई है कि बड़े जानवर भी इसमें फंसे हुए हैं और यहां रहने वाले पशु पक्षी जितने हैं वह भी फंसे हुए हैं कीट पतंगे भी फंस के जल रहे हैं और श्रेया कई तब चंद्रिका और उसमें सिर्फ एकमात्र अमृत की करण अगर किसी की पड़ रही है आनंद की अमृत की अगर कोई एक मात्र किरण पढ़ रही है तो वह हरिनाम की पढ़ रही है अब वह हरिनाम की किरण जो पड़ रही है महाप्रभु कहते हैं कि श्री हरिनाम को सबको करना चाहिए तो श्री हरिनाम का साधन दे दिया प्रथम तो श्लोक के अंदर कि हरिनाम करो तो कुए में तुम फंसे हम सबके साथ सब फंसे हैं और फंसते हुए हम बारंबार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बारंबार महाराज ठाकुर जी के इस नाम को करते हुए चल रहे हैं अब ठाकुर जी आए तो कुएं के अंदर तो नहीं आएंगे अंदर ही अंदर से कोई गुफा हो गया है कोई उन्होंने होल कर दिया हो और बचाने के लिए अलग से सुरंग बना के आ रहे हों कोई टनल तो बनाई नहीं है कहां से आएंगे ठाकुर जी ऊपर से आएंगे हाँ। नित्य धाम वृंदावन से आएंगे तो वह नित्य धाम वृंदावन से आए तो आने के बाद ठाकुर जी ने क्या करा अपनी कृपारूपी रस्सी को नीचे की तरफ लटकाया तो कृपारूपी रस्सी लटकी परंतु अब यहाँ महाप्रभु दूसरी बात करते हैं शिक्षा के अंदर महाप्रभु कहते है नामना कारी बहुता निज सर्वशक्ति स्मरणे न काल एक तब कृपा भगवन् भगवन्मी दुर्द मृतशी महाजनी ना बोले आपने नाम तो बहुत सारे दे रखे हैं जो हमारे चित्त को हमारे मन को हमारे प्राणों को अत्याधिक बड़े प्रिय हैं परंतु उसके बाद भी आप ये मैं इतना निकृष्ट यहाँ इतना फंसा हुआ हूँ भवजाल के अंदर यहाँ के काम मैं कि मैं आपके इतना सरल नाम है कि नियमों में भी नहीं बधा हुआ है उसके बाद भी मैं आपके उस नाम को कर नहीं पा रहा हूँ अब ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी कहते हैं सोते हुए भी ले लो बैठे हुए भी ले लो स्नान करने की जरूरत भी नहीं है बाथरूम में ले लो सुबह सुबह सऊच में जाते हुए वहां पे बैठे हुए वहां पे भी ले लो आ, बड़ी शांति का स्थान वही होता है हम तो कहते हैं मंदिर में भी खटपट होती रहती है वहां पे सबसे ज्यादा शांति रहती है एक भक्त भी था कथा कभी कल्याण आदि के अंदर जी पहले कभी बड़ी थी कि महाराज राम जी का कोई भक्त था था तो बड़ा धनाढ़ राजसी था धनवान था तो उसके पास समय नहीं होता था तो उसने गुरु जी के पास गया और गुरु जी के पास जाके उसने कही गुरु जी सुबह से तो हम शेयर मार्केट में लगे होते है परंतु जब समुच क्रिया के लिए जाते हैं तो बिल्कुल फ्री होते है क्या मैं ठाकुर जी का नाम उस समय कर सकता हूँ गुरुजी ने कहा बिल्कुल कर सकते हो चैतन्य महाप्रभु भी महाराज जब हरे नाम करते हुए जा गए और जाके वे हरे नाम कर रहे हैं परंतु हरेनाम करते करते याद आए और सौच तो बड़ी अशुद्ध जगह होती है यहाँ तो मुख खोलना बड़ा गलत काम है तो अपनी जीवा को पकड़ लेते हैं और पास में खड़ा हुआ गोपाल कहता है महाप्रभु क्यों पकड़ी है अपनी जीवा बोले यह मेरी जो जीवा है भगवत नाम पे नर्तन करती है नाचती है और मैं यहां सौच जैसी अशुद्ध जगह पे बैठा हुआ इस सौ क्रिया को कर रहा हूं तो बड़ा गलत काम है अरे महाप्रभु क्यों रोकते हो नर्तन कर रही है तो करने दो यही तो एकमात्र जीव का लक्ष्य है महाप्रभु ने महाराज जीव से नाम हटाया और गोपाल से कहा तू तो आज से मेरा गुरु गोपाल गुरु, गुरु गोस्वामी तो गोपाल गुरु गोस्वामी और दूसरी तरफ यहाँ पे वह राम जी का भक्त अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाके बोला गुरुजी जी पंद्रह मिनट मिलते हैं बिल्कुल शांति के कर सकू बिलकुल कर ले महाराज बैठ जाता बैठने के बाद सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता सीता करता रहता एक दिन किसी कार्यवश हनुमान वहां से गुजर रहे थे गुजरते गुजरते उन्होंने देखा अरे मेरे प्रभु का नाम बड़ी गलत जगह पे ले रहा है तो आपने देखा ताप गए और पीछे से खटाक एक लात मार दी उसके कि अब तो इसे बैठने लाए अब छोड़ूंगा ही नहीं बैठ ही नहीं पाएगा तो कर ही नहीं पाएगा तो महाराज ऐसी लात मारी और इसके तो कुछ हुआ नहीं है तो वह लात मार के सीधे सीधे चले गए यह सीधे जब वो चले गए तो जाने के बाद राम जी वहां पे अयोध्या के अंदर बैठे हुए कर रहे हैं दर्द हो रहा है कोई बाम लगा दो तो। बड़े सारे बाम लगाए गए किसी ने बड़ी सारी जड़ी बूटी लगाई गई परंतु राम जी सही नहीं हुए इतनी देर के बाद हनुमान आए सबने कही भैया जो राम जी जब किसी से सही नहीं होते हैं तो वह तो एकमात्र हनुमान से सही हो सकते है हनुमान के पास महाराज हनुमान वहां पहुंचे पहुंचने के बाद हनुमान जी ने क्या हुआ महाराज अरे आज किसी ने बड़ी लात मारी अच्छा? ने लात मारी मारी है कसके अच्छा आपको किसने गदा निकाली बैठ के बोले बताओ तो सही प्रभु किसको मारना है किसकी लंका अब जलानी है बोले मैं बता नहीं सकता बोले प्रभु कहा लगी है मुझे बताओ मैं उस पर मल्हम पट लगा दू थोड़ा सा देख लू बोले तो तू ही देख ले पीछे देखा तो महाराज हनुमान जी का पेड़ उस पर छपाव हुआ था कि भगवान राम भी कह रहे हैं जो नाम लेता है ना उस भक्त को मैं जरा भी बाल बांका नहीं होने देना चाहता हूं यहाँ हनुमान ने बोला भगवन पैर तो मेरा दिख रहा है परंतु मैंने तो आपको छुआ नहीं बोले नहीं तूने मेरे भक्त को छुआ जब मेरा नाम ले रहा था तो नियम कुछ नहीं है भगवत नाम लेने में कभी भी भी लिया जा सकता है। सोते, गिरते, पढ़ते, कुछ भी करते हुए। भागवत की एक दिन कथा के अंदर हमने चर्चा भी इस बात की करी थी हमने कहा भी था कि अः पुराण का और आदि पुराण के हमने उदाहरण लेते हुए कहा था कि अगर भगवत नाम में इतनी अच्छी रुचि हो जाती है तो मृत्यु काल के समय जब वातादी दोष हो जाते हैं और वातादी दोषों के कारण हमारे हो हिल भी नहीं पाते हैं और भगवान का नाम ले भी नहीं पाते हैं उस समय पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमारा नाम लेके हमें परमधाम में पहुंचा देते हैं ये कृपा है अब ठाकुर तो जी यहां पर रस्सी लेके पहुंचे रस्सी लेके पहुंचे परंतु महाप्रभु जानते हैं कि मैं शिक्षा देने में तो लगा हुआ हूं और कल्यू की जीवी को लगा हूं एक तरफ प्रथम श्लोक के अंदर कहा उन्होंने कि भैया तुमको हरे नाम करना है दूसरे श्लोक में बोला कि नाम तो बड़ा सरल है प्रभु परंतु होता नहीं है आज की प्रेजेंट वाली प्रॉब्लम बोल दी तीस श्लोक के अंदर पांचवे श्लोक के अंदर कह रहे हैं अंद तनुजा किंकरम पतिम माम विश्वे विश्वमे भवाम बुदहु कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृश विचिता बोलिए ठाकुर जी हूं तो तुम्हारा ही नित्य दास जीव है ना जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास हूँ तो आपका ही स्वरूप परंतु क्या करूं जरा घर से बाहर निकल के आ गया था तो पड़ा हुआ हूं एक भव सागर के अंदर अब उसमें बार, बार बार बचने के लिए कोई द्वीप को ढूंढने की चेष्टा करता हूं किसी नौका को ढूंढता हूं तो इसे सागर के अंदर बीच बीच में घास के समूह कुछ घास इकट्ठी होके आ जाती है मैं उस घास को समझता हूँ कि यही मेरी है बाद में चलता है वह घास काम है बाद में मालूम चलती है वह घास क्रोध है बाद में मालूम जलता है वह मद मत है मत्सर है दंब है आ, लालच है तो बड़ी सारी तरीके की यहाँ पे घास आई हुई है दिखाती तो बहुत है कि बस इसी से ही यह यहां का सागर पार हो जाएगा परंतु एक लहर आती है वो डुबा दूसरी तरफ ले जाती है दूसरी लहर आती है कहीं और ले जाती है हाँ एक तरफ काम की लहर आई दूसरी तरफ क्रोध की लहर आई बुद्धि घूमती है ना उस समय पर ठाकुर का वजन नहीं होता सब कुछ हो जाता है तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान मान लिया कि मैं तेरा ही दास हूं और मुझे हरे नाम भी करना है परंतु काम क्रोध रूपी इतने सारे यहां बवसागर में मेरे पास लगे हुए हैं कि मुझे लगता नहीं कि मैं तेरा नाम लेके तेरी कृपा तुझे प्राप्त कर सकू तो मैं हाथ जोड़ता हूं बारंबार हाथ जोड़ता हूं आप मुझ पर कृपा कर दो और इस भवसागर से मुझे पार लगा दो। शिक्षा तक के अंदर ही एकमात्र आठ श्लोक है परंतु पांच श्लोक कृपा के ऊपर है कृपा बल के ऊपर कृपा शक्ति के ऊपर आधारित है आप किसी भी आचार्य की वाणी को पढ़ो हर आचार्य की वाणी कहीं सब जगह पर कृपा की ही बात करती है साधन से भगवान कृष्ण प्राप्त नहीं होते ब्रह्मा प्राप्त तो हो जाएंगे देवी प्राप्त तो हो जाएंगी शिव प्राप्त तो हो जाएंगे कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे हम सब कृपा मांगते हैं गुरु की कृपा होती है भगवत की कृपा होती है नाम की कृपा होती है गुरु की दया नहीं होती है शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा गुरु दया नहीं करता है गुरु कृपा करता है नाम दया नहीं करता है नाम कृपा करता है भगवत दया नहीं करती है भगवत कृपा करती है दया में व्यक्ति मांगता है कृपा में ऊपर से मिलती है ये नहीं मालूम कब मिलेगी वह रस्सी ठाकुर जी लेके कुए के ऊपर आ गए हैं वह कब नीचे डालेंगे ये उनके ऊपर है नीचे उन्होंने रस्सी को डाल दिया अब रस्सी को डाल तो दिया है तो कृपा भी अकेले काम नहीं कर सकती है उसमें भी साधन चाहिए साधन क्या है वह नाम का साधन की अपना हाथ उठाके उस कृपारूपी रस्सी को पकड़ना जब तक वह कृपा रूपी रस्सी को पकड़ा नहीं जाएगा भव से पार नहीं हो सकते हैं। अब परेशानी क्या है कि हम भक्ति कर तो रहे हैं परंतु करते करते भी हम कृपा मांग रहे हैं परंतु कृपा रुकी कहा पर है यह किसी को नहीं पता और हमें यह पता है माधुर्य कदमी कहती है कि अपराध तक जब पहुंच जाते हो जो भक्ति के चरण बताए हुए भक्ति योग के जो चरण बताए हुए हैं कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है साधु संग साधु संग करा जाता है तो है श्रवण प्राप्त होता उस श्रवण से भजन क्रिया प्राप्त होती है भजन क्रिया दो प्रकार की होती है नेस्टिक और अनैष्ठिक अनैष्ठिक छह प्रकार की होती है नेस्टिक वाली जब भजन क्रिया मतलब ना अब इधर उधर हमारा माथा माथानी फिर और ठाकुर जी का नाम सही रूप से प्रतिक्षण चल रहा है तब हमारे जीवन के अंदर लगे हुए सुख जनित दोष एवं दुख जनित दोष दो प्रकार के दोष कि दुख के कारण अगर भजन नहीं हो पाता है कई बार और कई बार सुख के कारण भजन नहीं हो पाता जैसे सुख जनित दोष सबसे बड़ा दोष कहा गया है कि यह स्वर्ग में बैठे हुए उन देवताओं को भी लगता है जो यहाँ पृथ्वी पर तो भजन करते थे भजन करने के बाद देवता का शरीर प्राप्त करा परंतु जब से देवता बने भगवान का नाम भूल गए भोग विलास में रहते हुए तो सोना जब और कुछ देर के बाद जैसे कीर्तन चल रहा है कथा चल रही है दो तीन घंटे के बाद दिमाग का चोक हो जाना और बोलना हो गई भैया आज की तो यहां धरो अब कल देखेंगे कई लोगों का होता है थोड़ी देर के लिए कथा सुनी और सुनने के बाद कीर्तन करा उसके बाद बोले अच्छा जी अब बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला गाना लगा दो। तो। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कथा सुनी और उसके बाद बोले बस अब सीरियल का समय शुरू हो गया है तो यह क्या है यह अपराध है रुचि प्रकट नहीं हुई तो यह अपराध खत्म होते हैं तो रुचि प्रकट होती है और जब यह अपराध समाप्त तो हो जाते हैं तब कृपा है। और अपराध कैसे समाप्त तो होते हैं तो जीव गोस्वामी भागवत के अंदर कर्म संदर्भ की अपनी टीका के अंदर कह रहे हैं नाम कृपा से और गुरु कृपा से अब हम रोज लगे तो उन्हें नाम करने में कितने बरस हो चुके हैं नाम करते हुए उसके बाद भी कृपा मिली नहीं है और कभी कभी जानकी जी कहती है महाराज जी मैं कभी-कभी ऐसे भक्तों को भी देख लेती हूं कि 50-50 साल से भगवान का भजन हैं पर कृपा नहीं दिख रही है देखो उसके पीछे का उत्तर समझने की चेष्टा करिएगा हमारे यहां इस बात को मुख्य कहा भी हुआ है आचार्यों ने और आचार्य इसको जानबूझ के भी कहते हैं हमारे यहां जब हमें अभिमान हो जाता है किसी भी वस्तु का अभिमान हो तो हमें कृपा नहीं मिल सकती है कृपा क्या करती है हमें सबसे पहले कृपा को प्राप्त करने के लिए दैन्यता प्राप्त करनी है दैन्यता का मतलब है हमें दासानु दास बनना है भरतो पाद दास दासानु दासा। तो जिसके पास आज मैं भागवत जी के श्लोक नहीं बोल सकता हूं परंतु मैं आपको धरण ग्यारहवें स्कंद के तीसरे तीसरे अध्याय के, के अंदर इस बात की चर्चा करी गई है सप्तम स्कंद के अंदर इस बात की चर्चा करी गई है चतुर्थ स्कंद के नौवे अध्याय के अंदर ध्रुव स्तुति के अंदर इसकी चर्चा करी गई है इसके बाद चर्चा करी गई है वेद स्तुतियों के द्वारा दसवें स्कंद के सत्तासीवें अध्याय के अंदर वेद जब स्तुति कर रहे हैं वहां चर्चा करी हुई है अन्य जितनी भी स्तुतियां हैं यहाँ पे सब जगह पर एक इस मुख्य बात की चर्चा करी हुई है कि जब जन्म का अभिमान कर्म का अभिमान हम जो भी कर रहे हैं उस वस्तु का अभिमान हमारे जीवन के अंदर लग जाता है तब हमारे पास आने वाली जो कृपा है वह रुक जाती है मैं इतनी माला करता हूँ मैंने नवदुर्गे में पानी पी के व्रत करा मैंने कार्तिक के अंदर दो सेब खाके या एक खिचड़ी खाके पूरी कार्तिक का महीना करा मैंने कार्तिक के अंदर दस बार ठाकुर जी की यह स्तुति करी गोपी गीत गाया राधा कृपा कटाक्ष करा सोलह की जगह चौसठ माला कर ली बत्तीस माला करी मैं इतने सालों से इतनी मालाएं कर रहा हूं यह जितना भी हमारा अभिमान है यह जितना भी अभिमान है किसी भी प्रकार का अभिमान जरा सा भी अभिमान है कि मैं यह कर रहा हूं और या मैं यह कर चुका हूं और इस वाले भक्त से ज्यादा कर चुका हूं वहां पे हमारी कृपा रुक जाती है देखो भगवान महाप्रभु भी स्वयं इस बात को चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा बोल रहे हैं तो वह स्वयं इस बात को कह रहे हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्तिर भक्ति की त्वी कि हे जगदीश देखिए ना तो मैं धन चाहता हूं ना जन चाहता हूँ ना सुंदर कविता चाहता हूं केवल आप परमेश्वर में मेरी प्रत्येक जन्म में अहेतु की भक्ति हो यही एक मात्र मेरे जीवन का संकल्प है महाप्रभु के पास भक्ति नहीं है क्या अरे महाप्रभु नहीं तो उस भक्ति को हमको दिया है परंतु भक्ति देने के बाद भी वह महाप्रभु बारंबार इस बात को कह रहे हैं कि मुझे मालूम है जब तक आपकी कृपा मुझे नहीं मिली तब तक मुझे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है रूप गोस्वामी पाद हमारे जो गौड़िया है उस गौड़िया के अंदर कृपा के ऊपर उन्होंने विशेष और ब्रिन्नावन भक्ति को जो प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष स्तोत्र लिखा है उस स्तोत्र के अंदर क्रापण्य पंजी का स्तोत्रम उसका नाम है उसमें कहते हैं कि सक्रद कि हे अनाथ जनवत्सल अंजलिमी श्री राधा कृष्ण मुझे अपने केवल यही मुझे आपसे केवल यही याचना करनी है कि आप दीन जन को प्रसन्न होकर अपनी प्रत्यक्ष सेवा मतलब आप जब किसी पर प्रसन्न होते हो तो आप उसको गोपी बना देते हो आप उसको अपने नित्य धाम वृंदावन में लेके आ जाते हो और अपनी सेवा का अधिकार दे देते हो तो मैं बारंबार अपने मस्तक पर अंजलि रखता हुआ जैसे महाराज मस्तक पर अंजलि हनुमान रख रहे हैं और यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद अपने मस्तक पर अंजलि रखते हुए कह रहे हैं मैं दोनों हाथों से भिक्षते जनाहा आपसे भीख मांगता हूँ कि बारंबार आपसे एक ही बात करता हूँ कि मुझे वृंदावन के अंदर अपनी सेवा का मौका दे दीजिए फिर कहते हैं कर्माहम् युव रुन मात माधुरी कहा तो मैं पापाचारी अब रूप पापाचारी थे क्या नहीं परंतु यहाँ दैन्यता वह सोच रहे हैं साधन के बल्ब कृष्ण राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं करी जा सकती तो करते हुए कह रहे हैं कहा में पापाचारी और कहा आपके पास मैं आकर आपसे आपकी कृपा की प्रार्थना कर रहा हूं इन दोनों में कोई भी संगति नहीं है दोनों मैच नहीं हो सकती हैं है आ, पापाचारी कैसे मांग सके भैया आप कृपा कर दो जिसने इतना सारा पाप करा हो बोले परंतु मेरा क्या वश है आप दोनों की अनुपम माधुरी ही मुझे और किसी सब को उन्मुक्त बनाने का कार्य करती है और मैं तो सर्वथा इस सब के अयोग्य हूँ मुझे मालूम है कि ना मैं वृंदावन वास कर सकता हूँ और ना मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ अपने साधन के बल पर पर मुझे मालूम है कि जिस समय पर आप अपनी कृपा मुझको दे दोगे उस समय पर मैं आपकी सेवा का अधिकारी बनकर गोपी रूप में आपकी सेवा कर पाऊंगा तो जब तक हमने अपने जीवन के अंदर झुकना नहीं सीखा है हम हमेशा कहते हैं कि वृंदावन की भक्ति के अंदर हम हमेशा यह कहते हैं जो वृंदावन वास करते हैं या वृंदावन में जाते हैं झुककर जियोगे तभी गोपियों के आंसुओं को पियोगे अगर वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन की माटी जो गोपियों के आंसुओं से संचित हुई है रंजित हुई है जो पोषित हुई है वह उसकी कृपा कब मिलेगी तभी मिलेगी जब महाराज दीनता अमानी ना मान देना जब हमारे अंदर वह अमानिता आ जाएगी कि मैंने जो भी करा उसके बाद भी वह सब कुछ पूर्ण नहीं है क्योंकि साधन अगर अपने आप में पूर्ण होता तो राधा कृष्ण अपने आप ही मिल जाते परंतु साधन के बल पर आज तक राधा कृष्ण नहीं मिले हैं जितने भी असुर गण भी हैं चाहे वह पूतना हो पकासुर हो अघासुर हो मड़ीग्रीव हो नलकुबर हो किसी ने कुछ नहीं करा था ऊपर तो उन ऋषियों मुनियों की कृपा मिल गई कृपारूपी श्राप मिल गया कि जा तुझे श्राप देता हूं वृंदावन में पहुंच जा या जब कृष्ण लीला करने के लिए आएंगे तब तू वहां पे उनको मारने के लिए जाएगा दर्शन मिल जाएंगे तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अब पूतना ने कौन सी ऐसी महाराज तपस्या करी थी कोई तपस्या नहीं करी थी गोपाल चंपू कहता है महाराज 21 किलोमीटर लंबी है पूतना 6 किलोमीटर चौड़ी है और 3 किलोमीटर मोटी है बड़े बड़े डाण महाराज दांत बाहर निकले हुए हैं बड़ी बड़ी सी डाड़ी निकली हुई है यहाँ तो अब डाड़ियों के भी शैंपू आ गए हैं <laughs> महाराज वहां की तो देखो वहां तो कोई शैंपू नहीं और बाल घातनी थी मतलब बालकों को मार मार के उनको महाराज पका के भी नहीं कच्चा खा जाती थी तो उनके मांस के लूथड़े उसके बाल पर लटके रहते थे और उसके पयोधरों से हलाहल विश टपकता रहता था धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ महाराज गिरता हुआ चल रहा है बारंबार गिरे जा रहा है और जब बारंबार गिर रहा है तो सिर्फ उससे निकलने वाले धुएं से उससे निकलने वाले दुए से ही कितने जीव जंतु वहां महाराज सूंग सुंग कर गिर के मर रहे हैं ऐसा वह स्थान और उस स्थान पर वह बड़ी इथलाती हुई बड़ी बल खाती हुई और भागती हुई सीधे पहुंच गई वो आज तक करा तो उसने कुछ भी नहीं कहा बालकों को मार रही है और बालकों को मार रही है तो ठाकुर आज कंस ने बोला कि भैया एक काम कर तू बालकों को मारती है तो आज से सात दिन तक जितने भी बालक इधर पैदा बहे इस गोकुल के अंदर इस ब्रज के अंदर जाके सबको मार दे ऐसा भाव बना भाव बनने के बाद देखो कृपा तो हो गई थी पहले से ही कि उसे वृंदावन में जाना है उसे गोकुल के अंदर जाना है अवसाधन चाहिए साधन क्या है मन के अंदर कृष्ण विराजित है कृष्ण को मारना है और दूसरा साधन महाराज सदवेश का है ब्रह्मा जब दसवें स्कंद में के चौदह अध्याय के अंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इसमें श्रीधर स्वामी ने बड़ी प्यारी टीका करते हुए कहा भाव दिया कि ब्रह्मा पूतना का नाम लेते हुए भगवान से कहते हैं आपने पूतना का उद्धार कर दिया मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो तब श्रीधर स्वामी अपनी टीका के अंदर कहते हैं कि पूतना का नाम आया क्यों था तो उसमें श्रीधर स्वामी बोलते हैं क्योंकि पूतना आज तक उल्टे सीधे कोई से भी कपड़े पहन के रहती थी परंतु आज जब ब्रज में गई थी तो सदवेश बना के गई थी आज कृष्ण के लिए कपड़े पहने थे जा तो वो सीधे सकती थी अपने जिस रूप में 18 किलोमीटर लंबी है उसी रूप में चली जाती जिसको मारना था उसको मारके आ जाती पर आज कृष्ण के लिए तैयार हुई थी आज उसकी तरफ से यह साधन था बंध व्यती शक्त मल्लिका बहन निब स्तन कृ मध्यम सुवास सम कंपित कर्ण भूषणत विशोल लसत कुंडल मंडिता नाम वलगु स्मृता पांग विसर्ग मनो मनोहर वनिताम भोज करेण रजौकसा गोप्य द्रष्टुमार महाराज पूरे अठारे हजार श्लोकी श्रीमद् भागवत संहिता के अंदर किसी भी राक्षस के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं कि ये कैसा दिख रहा है और जैसे ही पूरा वहां पर पहुंची और महाराज सुखदेव महाराज चालू हो गए और बोले अरे बड़ी रही थी बड़ी पलखा रही थी चुटिया उसकी बड़ी फूलों से गुथी हुई पड़ी हुई थी हाथ में दो कमल के बुलले रखे थे और अपनी आंखों के किनारों से सभी गोपों को महाराज न... इशारे करती हुई वह चलती चली जा रही थी कुछ कलेश ऊंचे ऊंचे थे और उसकी कमर बड़ी पतली थी आचार्यो ने कहा आज सुखदेव मुनि को क्या हुआ यह तो बड़े आत्मकाम आत्मराम है परंतु आज इनके मूड में क्या है कि आज पूतना की बड़ी जोरदारी से अच्छी अच्छी बात करने में लगे हुए हैं आचार्य बोले एक ही कारण है क्योंकि आज पूतना ने एक साधन करा है क्या आज पूतना श्री कृष्ण के लिए तैयार हुई है और पूतना ऐसी तैयार हुई कि महाराज अपने कटाक्ष चितवन से व्रजवासियों का जो चित्त चुरा रही थी हाथ में कमल लेकर जो लक्ष्मी के समान प्रतीत तो हो रही थी तो गोपियां इतनी सीधी है गोप्या श्रियम द्रष्टु मिवा गतिम कि गोपियों को लगा अरे देखो तो सही है लक्ष्मी आई हुई है अपने पति नारायण से मिलने के लिए सबने रास्ता दे दिया तो एक तरफ कृपा रही और दूसरी तरफ साधन रहा दोनों जब मिल गए वह पूतना ने कभी कोई भजन नहीं करा था परंतु उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमारे यहां तभी कहते हैं मंदिर भी जाओ तो सदवेश में जाओ कृष्ण के लिए कपड़े पहनो दत्तरात्रि के जब 24 गुरुओं का वर्णन आया है तो महाराज स्त्री नव वह नव स्त्री का भी वर्णन आया है कि नवविवाहिता जो स्त्री होती है वह श्रृंगार अपने पति के लिए करती है ठीक उसी प्रकार से सारार्थ दर्शनी कार कहते हैं कि भगवान का भक्त भग तो जो होता है ना वे अगर प्रतिदिन भगवान के लिए कपड़े पहनना ही शुरू कर दे क्या पता आपके कपड़ों को पे ही रीझ कर ठाकुर जी अपनी कृपा आपको प्रदान कर और कुछ नहीं कपड़े भी पहने दास है ना हम हमें किसको दास का कारण क्या है ठाकुर जी को लुभाना हम कपड़े पहनने के सामने वालों जरा दो चार कॉम्प्लीमेंट दे दे असली कॉम्प्लीमेंट तो ठाकुर जी को है कपड़ा वाक्य ती पहने तो साधन बड़ा जरूरी है और साधन के संग सबसे बड़ी चीज है और वह है भगवान ठाकुर जी की कृपा रसिक आह्लादनी टीका के अंदर श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद जो नारद जी के अवतार कहे गए हैं जिनके प्रेम से बड़साना में जो श्री राधा रानी का विग्रह है उसका प्राकट्य हुआ और हुई, जिनके द्वारा ब्रज के 80 मंदिरों को फिर से रीडिस्कवर करा गया या लीला स्थलियों को रीडिस्कवर करा गया जो वृंदावन के सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं उन्होंने रास पंचाध्यायी के ऊपर भागवत के जो प्राण पांच अध्याय रास के हैं उसके ऊपर रसिक आह्लादनी टीका लिखी है रसिकों को आनंद देने वाली टीका उसके अंदर वे बड़ी प्यारी चर्चा करते हैं और प्यारी चर्चा में कहते हैं कि गोपियों ने भी चतुष्टय करा मतलब गोपियों का साधन तो बड़ा तगड़ा था करोड़ों वर्षों से साधन चल रहा था करोड़ों वर्षों से साधन चलते हुए जी कहीं मिले थे कहा था कि भैया तुम आ जाना कृष्ण लीला में सब, सब आई और आने के बाद वहां पहुंच गईं पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने बड़ा बढ़िया तरीके से वहां पर निशम गीतम ददनंग वर्धनम बड़े प्यार से एक गीत को बजाया और जितनी गोपिया थी उनके अंग प्रत्यंग जो थे उनमें प्रेम का वर्धन हुआ और वह वहां से भागी कृष्ण के पास पहुंची कृष्ण ने वहां पर रास प्रारंभ करा और रास का प्रारंभ हुआ तो उसके बाद सब गोपियों के अंदर अभिमान आ गया ये तो हमारा है ठाकुर जी बोले यह साधन का अभिमान आ चुका है वहां से अदृश्य हो गए ठाकुर जी अब ठाकुर जी चले गए हैं तो गोपियों ने चार चीजें मांगी भगवान श्री कृष्ण से अब कृपा मांग रही है पहले क्या करा गोपियों ने पहले साधन के बल पर जब ठाकुर जी चले गए अभिमान आ गया तो गोपियों ने उसी साधन के बल पर बोले हमें छोड़ के कहां जाएंगे इस भाव से रहते हुए पूरे वृंदावन के अंदर ठाकुर जी को ढूंढा सौ करोड़ गोपियों ने एक कृष्ण को ढूंढने के लिए चौरासी कोष के हतलब मतलब सौ बावन चौवन जितना किलोमीटर होता हो उतने किलोमीटर में सौ करोड़ गोपियां खड़ी होके कृष्ण को ढूंढ रही है कृष्ण कहीं नहीं मिले सर्च करो करोड़ और पूरे तन मन धन से एक ठाकुर को ढूंढने में लग जाए उसके बाद ठाकुर नहीं मिलेगा क्या सब तरह तरफ ढूंढने में लगी हुई हैं है गोपिया कहा कन्हैया कहा कन्हैया और दूर दूर तक ढूंढती रही कन्हैया कहीं नहीं मिला फिर गोपियों ने अपने उस साधन के अभिमान को वहां पे त्याग दिया और त्यागने के बाद गोपी गीत को गाया उस गोपी गीत के अंदर सबसे पहले वह कृपा मांगती हैं। देही है श्री दे ग्रहम हे ठाकुर जी प्रकट हो जाओ और अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख दो ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए इसके बाद कहा जल रोहान रूहान चारु दर्शया ठाकुर जी ठीक है हाथ नहीं रख रहे कोई बात नहीं है अपना मुख कमल ही दिखा दो तो, दर्शन ही करा दो तो। गोपियां हैं जिनके लिए नारद भक्ति सूत्र में नारद देव कहते हैं यथाव्रज गोपी का नाम अगर ऐसा अगर कोई प्रेम चाहिए प्रेम को समझना है और प्रेम करना है जीवन के अंदर भगवान से तो गोपियों की तरह से करो वह गोपियां रोते हुए प्रथम कह रही है ठाकुर जी आके जरा हमें आशीर्वाद दे दो अपना जो हाथ है हमारे मस्तकों पर रख दो ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए बोले चलो कोई बात नहीं डील कर लेते हैं, एक बार अपना चेहरा ही दिखा दो इसके बाद भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए फिर कहा कृणु कु नहा कृंदी हृक्षयम कि ठीक है चलो आप बोलो कि हम आपको ढूंढ रही है और हम साधन कर रही हैं तो हम ऐसा करती हम लेट जाती हैं यहीं पर हम छोड़ देती हैं तुमको ढूंढना कृष्ण जैसे पूछे तो फिर मैं केस क्या करूं बोले अपनी आप अनुभूति ही प्रदान कर दो हमारे वक्षस्थल पर अपना पैर रखकर हमें लग जाएगा कि आप यहीं तो हो हमारे संघ ही तो हो आस ही तो हो ठाकुर जी उसके बाद भी नहीं आए इसके बाद जब गोपियों को लगा कि तीन चीजें मांग ली उसके बाद भी ठाकुर नहीं आया है तब बोले रधर सिद्धू ना प्यायस स्वना हे ठाकुर जी हम सब की सब आपके अधरों के अमृत को पीने के लिए बड़ी लालायत है अभी तक रास का जब शुभारंभ हुआ था आपने उन अधरों के रसामृत को पिलाने का जरासा कार्य करा था परंतु आप यहां हम अभी साधन के अभिमान में रहती हुई भूल गई सोचने लगी हम ही एकमात्र प्रेयसी हैं आपकी आप चले गए ठाकुर जी वहां पर भी प्रकट नहीं हुए हमारे यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं आद नकार परत नकार मध्ये नकारेण हतो दकार त्रिभेर नकार ही परिवेषित का दान शक्ति बोले गोपियां दानो मांग रही हैं कृपा का दान मांग रहे हैं कृपा दे दो कृपा दे दो कृपा दे दो परंतु बड़े कंजूस हैं इनके तो नाम में ही कंजूसाई छुपी हुई है। ना नंदन नाम में आगे भी ना है नहीं दूंगा पीछे भी ना है आदव नकार और परतो नकार आगे भी ना कर दिया और पीछे भी ना कर दिया बीच में कहीं से दा लगा हुआ था परंतु उस दा में भी मध्ये नकारेण हतो दकार बोले जब हिंदी में लिखते हो संस्कृत में लिखते हो ना तो दा में भी ना जब लगा हुआ है तो वो भी दा में घुस जाता है कि दा माने दाने धातु दा माने दाने धातु मतलब अच्छा मैं देने के लिए तैयार हूं परंतु उसमें भी लेके ना लगा दिया नहीं दूंगा तो त्रिभी नकार ही परिवेष्ट कहते हैं कि तीन बार अगर किसी ने ना कर दी हमारे यहां त्रिवाचा का बड़ा मुख्य है दीक्षा दी जाएगी तीन बार नाम दिया जाएगा कुछ भी बात कही जाएगी तीन बार बात कही जाएगी हुँ? तो यहां पे भी कहा कि तीन बार तुम्हारे ठाकुर जी नाम में ही ना लगा हुआ है तो समझ में आ गया कि ये नंदन हे नंदन तुम दे नहीं सकते हो तब जब दे नहीं सकते हो जब गोपियों को समझ में आ गया कि हमने साधन के बल पर बड़ी चेष्टा करी अब चार बार आ आके गोपी स्तुति करते हुए मांगा उसके बाद भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए तब जहां गोपी गीत समाप्त हुआ और अगला अध्याय शुरू हुआ अगले अध्याय के अंदर शुरू होते ही प्रथम श्लोक के अंदर क्या लिखा है प्रथम पंक्ति कहती है अब गोपियों ने जितनी चेष्टा करी थी उसको वहां पे छोड़ दिया हार के बैठ गईं और बैठ के रोने लगी और रोते हुए बोली कि अब तो ठाकुर जी तू ही जा जहां रोना आ गया साधन का वह बल कि मैं हम खोज लेंगी हम मांग लेंगी हम इतनी तपस्या कर चुकी हैं यह सब बल उनके पास से चला गया तभी साक्षात मन मथा मनमथ वह ठाकुर जो मन को मथने वाले हैं जो मनमत के भी मन का मंथन कर देते हैं जो काम देव के भी मन का मंथन कर देते हैं ठाकुर जी उसी समय पर प्रकट हो गए तो साधन जरूरी है गौड़िया संप्रदाय के अंदर साधन जरूरी है परंतु ध्यान रखिएगा गुरु की कृपा भगवत कृपा और नाम की कृपा तब प्राप्त होगी जब जीवन के अंदर धन्यता जब जीवन के अंदर हमारा हमारे पास से सब प्रकार का अभिमान चला जाएगा जब हम सामने वाले पुरुष के अंदर सामने वाले भक्त के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखेंगे दैन्यता का अर्थ है कि हम अपने को सबसे ज्यादा दीनहीन माने हम अपने आप को रूप गोस्वामी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं पापाचारी माने और सोचे कि इतना साधन करने के बाद भी ठाकुर तेरी प्राप्ति नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु का जीवन के अंदर अभिमान है और वह अभिमान हमारे जीवन से जैसे ही चला जाएगा यह दैन्यता भगवान हमारे पास आ जाएगी दैन्यता आते ही वह ठाकुर कहीं भी होगा नाम रूप में है चाहे भगवान साक्षात वृंदावन के अंदर बैठा हुआ है टाइम भी हो रहा है एक घंटा हो गया है आपके मतलब का पांच मिनट और लेते हैं और इस यहां पे अब इसे समाप्त करते हैं राधा रानी भी कभी कभी अभिमान के अंदर आ जाती है राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ जाता है हा हा कोई ना लल्लाए दूर रखो देख लिए बहुत है बहुत ज्यादा नटखट है बहुत ज्यादा शैतान हो गया हो दूसरी गोपियन के संग डोल घूम तो रह गए हमें टाइम देके चलो जावे कि आवेगा जहाँ पे और हम यहाँ बैठी बैठी इंतजार करती करती रह जाएं और वो भाई साहब वहां से कहीं चंद्रावली कभी किसी के संग जाके दूसरी कुंज के अंदर बैठे जाके रमण करते हैं बोले मैं उनसे बात ही न करूंगी मेरे पास ही तो आवेगो वो, वो। सत्य बात है ठाकुर की वह तो आत्मा है और ठाकुर अपनी आत्मा को कैसे शरीर छोड़ सकता है आत्मा दूराधिकात कैसे छोड़ गए एक दिन ठाकुर जी बोले जानवे ना आत्मा जरा ज्यादा अभिमान करने लग गई है ज्यादा मान कर करके बैठे जाए ठाकुर जी ने भी महाराज ठान लिनी नंद के छोराये और पुरुष के अंदर जरा अभिमान आ ही जाता है कभी कभी वो मान ही लेता है कोई ना जी ज्यादा करे तो हम भी दंड दे ही दे देंगे राधा रानी महाराज प्रतिचरण इंतजार कर रही है कब आवेगो ठाकुर कब आवेगो कब आवेगो ठाकुर और ठाकुर जी एक दिना हो गई दो दिना हो गए तीन दिना हो गए चार दिना हो गए ठाकुर जी आज कुंज थी के अंदर नहीं कुंज के अंदर नहीं आए अब राधा रानी के अंदर विरह का भाव जागृत हुआ वह हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करती हुई रुंदन करती हुई वहां पर महाराज मूर्छा को प्राप्त हो गई और मूर्छा को प्राप्त हुई तो उनके पास एक स्वप्न आया विद्यापति इस बात की चर्चा कर रहे हैं। गंभीरा के अंदर जब महाप्रभु विराजित हैं और जब वह राधा भाव से भूषित हुए हैं, तो वहां पे रामानंद राय इस भाव की चर्चा करते हैं कहते हैं सूतली छलहू हम घरवारे रे गरवा मोती हाराती जखनी भिनु सरुवा रे पिया आयल हमार कर कौशल कर कपैत रे हरवा उर टार कर पंकज उ थपते रे मुख चंद निहार केहिन अभागिली बैरन रे भागली मोर निंद बहे भल कहे नहीं देख पाओल रे कभी रे में गोविंद गाओल धनी मन धरू धीर समय पाए फरेरे कत्वो सीचू नीर मैथिली के अंदर विद्यापति हमारे यहाँ रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा के अंदर मतलब जब जगन्नाथपुरी के अंदर रहते थे तो जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने चार शास्त्रों का बड़ा श्रवण करते थे अपने सब पार्षदों से गीत गोविंद दूसरा विद्यापति तीसरा चंडीदास और चौथा भागवत जी का दसम स्कंद चार को छोड़ के और कोई पांचवा नहीं आता था और जहां निकुंज की लीलाएं निवृत निकुंज की लीलाएं शुरू हो जाती थी जहां महाप्रभु को राधा भाव से वह भूषित हो जाते थे और विरह भाव में होते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण करते रहते थे तो उनको संभालने के लिए कभी गीत गोविंद कभी विद्यापति या कभी चंडीदास के पद गाए जाते थे तो यहां राधा रानी अब मूर्छा को प्राप्त हुई तो एक सपना आया एक स्वप्न आया कि मैं गले में मोतियों का एक बड़ा अच्छा सा हार पहने हुई हूँ और रात्रि का समय है और उसी समय मेरे प्रियतम मेरे श्री कृष्ण वहाँ पे आए और आने के बाद उन्होंने अत्यंत सावधानी से अपने हाथों को पड़ा कसके पकड़ लिया और पकड़ने के बाद राधा रानी के हाथों को हटाने लगे और इस प्रकार से हटाने लगे कि राधा रानी जग ना जाए यह सब सपनों में चल रहा है राधा रानी के और राधा रानी यह बात अपनी सखी को बोल रही है सपने से जगने के बाद कह रही है कि मैंने देखा कि श्री कृष्ण आए और आने के बाद मेरे बक्षल पे जहां मोतियों का हार था मेरा हाथ लगा हुआ था उस हाथ को अपने हाथों से बड़ी सावधानी से हटाया और हटाने के बाद अपना हाथ लिया और लेके मेरे गालों पे ऐसे लगा लिया और लगाने के बाद सोचते हैं देखो मेरे हाथ जो है वह कमल है और उस कमल के ऊपर आज चंद्रमा विराजित हो चुका है श्री राधा रानी का जो मुख कमल है वह चंद्र की भांति है और ठाकुर जी के हाथ चंद्र ये हस्त कमल है हस्त कमल के ऊपर आज जैसे चंद्रमा सुशोभित हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के महाराज गंड प्रदेशों को उनके गालों को अपने कमल से रूपी हाथ से ढके हुए हैं और ढकने के बाद श्री राधा रानी के उस मुखमाधुरी का श्री मुख माधुरी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए सोच रहे हैं कि ब्रह्मा ने बड़ी चेष्टा करी होगी उस चंद्रमा को बनाने के लिए और छेनी और हथौड़ा लेके आया होगा और लेके बारम्बार उस चंद्रमा को बड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करी परंतु वेदों को ध्यान में रखकर जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवय महिंती महाराज जो मन के अंदर जरा सी इच्छा हुई यह इच्छा हुई कि लाओ अब वेद इसके ब्रह्मा के हृदय के अंदर मैं वेद का ज्ञान दे दू और जैसे ही वेद का ज्ञान दिया ब्रह्मा के पा, ब्रह्मा को सब वेदों का ज्ञान आ गया कि सृष्टि कैसे बनानी है सब सृष्टि बना दी उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत सा चंद्रमा बनाना था पूर्णिमा का चंद्रमा बनाना था और पहुंच गया पूर्णिमा का चंद्रमा बनाने के लिए कि बड़ा अच्छा सा लगे बड़े लोग हैं क्योंकि यह है चंद्रमा ही है जो आनंद देगा यही चंद्रमा है जो पुष्टि की किरण देगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जितनी भी ग्रेन्स होती है ना ग्रेन्स गेहूं आदि होता है यह चंद्रमा के अमृत में ही पोषित होता है रात्रि को जब महाराज वह किरणें चंद्र किरणें पड़ती हैं तो उससे पोषित होता है हम पूर्णिमा की किरणों का इंतजार करते हैं अपनी आंखों एवं अपने शरीर में वह अमृत की किरणों को डालने के लिए तो वह चंद्रमा बड़ा अच्छा सा दिखे तो उसकी रफनेस चली जाए तो महाराज ब्रह्मा ने ली छेनी और हथौड़ी और लेके लग गया और जिंदगी भर लगा रहा उसके बाद भी उसकी रफनेस कहीं दूर नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो तो सही ब्रह्मा ने तो पूरी ताकत लगाई थी उस पूर्णिमा के चंद्रमा को हां सुशोभित करने के लिए परंतु उससे ज्यादा तो अशुभदायक माधुरीदायक रसदायक अगर कोई चंद्रमा है तो वह तो मेरे हाथों से उदय हो आज मेरे सामने लेटा हुआ है राधा रानी के आ, मुख कमल श्री मुख कमल ठाकुर जी के हस्त कमल से सुशोभित हो रहा है ओ हो बड़ो जोर को बजे दवाएं के बंद कर लियो जय जय श्री महाराज ठाकुर जी बड़े प्रेम सुधा रानी के मुख कमल को देख रहे थे पर यह नींद भी बड़ी चालू होती है जब अच्छा सपना आता है तो कभी ना कभी उठा ही देती है श्री राधा रानी इस पूरे भाव का दर्शन कर रही थीं कि वह निद्रा टूट गई भंग हो गई और राधा रानी ने आंखें खोली तो महाराज श्री कृष्ण महापे नहीं थे तो वह उदास उठी सामने बैठी हुई सखी थी और सखी से यह प्रेमसु बोली ऐसा बढ़िया आज सपने देखा काच श्री कृष्ण के दर्शन तो हो जाए तब सखी कहती है समय पाए तरूवर फर रे कत वो सींचू नीर की पेड़ को कितना भी सींच लो जब मौसम आएगा तभी ही वह फल देगा तो तुम कितने भी इधर उधर के मान करके बैठ जाओ गुस्सा करके बैठ जाओ जिस दिन तुम्हारे अंदर हा वह दैन्यता आ जाएगी और तुम कृष्ण को क्षमा कर दोगी श्री कृष्ण रूपी वह फल तुम्हारे निकुंज के अंदर लटका हुआ ही मिलेगा तो हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य है वह कृपा प्राप्ति है साधन के बल पर श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है टेढ़ा ठाकुर है सीधा नहीं है तभी कोई असुर उपासना नहीं करता है अठारह पुराणों के अंदर 108 उपनिषदों के अंदर महाराज पंच रात्र के अंदर अनेका अनेक तंत्रा समूहों के अंदर रुद्रयामल तंत्र रु, विष्णु यामल तंत्र के अंदर ब्रह्म यामल तंत्र के अंदर जहां जहां पर जितनी भी संहिताएं हैं उन सब के अंदर श्री कृष्ण की भावभक्ति वैष्णव उपदेशों की चर्चा करी गई है या किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी देवता की कथा करी गई है हर कथा में आप देख सकते हो किसी भी असुर ने आज तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना नहीं करी एक ने करी वो सुधर गया प्रहलाद बाकी के सब कौन कर, किसकी करते हैं शिव जी को पकड़ लो बोले भंडारी हैं जो मांगेंगे वो दे देंगे रावण को भी महाराज दे दिया ब्रह्मा को पकड़ लेते हैं कृष्ण को कोई नहीं पकड़ता है बड़ा टेढ़ा ठाकुर है साधन के बल पर किसी भी देवी देवता को पकड़ा जा सकता है परंतु अगर वृंदावन नित्य धाम वृंदावन में रमण कर रहे श्री राधा एवं रमण को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए साधन एवं दैन्यता को प्राप्त करके कृपा शक्ति मांगना यह दो बहुत जरूरी है और जीवन के अंदर जब आपके यह दोनों वस्तुएं आ जाए कि जितना भी भजन करा उसके बाद भी आप रोए बारंबार रोए और यह कहते हुए रोए कि ठाकुर साधन के बल, साधन में इतना बल होता तो तू तो मेरे सामने प्रकट हो जाता आज पता लग रहा है गुरु मंत्र में भी उतनी शक्ति नहीं मिल पा रही है कि जिससे मेरा चित्त भी अब तक शुद्ध हो जाए और उसके बाद तेरी प्राप्ति हो जाए मैं जानता हूं कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अभिमान मेरे अंदर है मैं ठाकुर का श्रृंगार अच्छा कर लेता मैं ठाकुर जी की माला बड़ी अच्छी गूथ लेता हूँ चार लोग कहते हैं ना माला अच्छी गूथ है तो बड़ा अभिमान आ जाता है हमसे बड़ा कोई नहीं जानता है सामने वाला अगर माला गई तुम गलत गुथते हो हम ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं तुम पोशाक सही से ठाकुर जी को नहीं पहना सकते हम तुमसे ज्यादा अच्छी तरीके से पहनाना जानते हैं अरे कृष्ण तो भाव से भूषित है गोपियां जब महाराज मन आता है तो उसकी लगोट भी उतार देती है और गोपियों का जब मन आता है तो फूलों का पूरा श्रिंगार करके उसको लाद देती है और ठाकुर जी उसी भाव से घोषित हुआ बड़ा आनंद से रहता है दूसरे को आता नहीं है क्षमा बांध लो प्रणाम कर लो उनके दूसरे कोई हो उनसे बोल दो अगर कोई अवैध रीति से श्रृंगार हुआ अपनी तरफ से टांग अड़ा के अभिमान करते हुए मत जाओ या तुम हमसे बोलोगे हमने तो तुमसे ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं मैं सत्यता बताऊ दस साल पहले जब ग्यारह साल पहले जब हमने भागवत शुरू करी तब तक हम भागवत एवं अन्य अपने आचार्यों की वाणियों को टीकाओं को का अध्ययन कर चुके थे बड़ा अभिमान था उस समय पर भाई नया नया मुल्ला अल्लाह को करता है कहते हैं हमारे यहाँ तो हमारे अंदर भी बड़ी ऐसी थी कि हम भी सब कुछ जानते हैं और कोई हाथों जाए सामने और सब को पटक पटक के धोबी भी पाट मारेंगे परंतु आज की स्थिति ऐसी है जिसकी मैंने अपने कथा के प्रारंभ में भी बात करी कि मैं हेज से लेके और क्रोइडन तक डेढ़ घंटे की जर्नी करते हुए आया और मेरा पूरा माथा घूम चुका था कि मुझे कथा कौन सी करनी क्यों क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एक शब्द नहीं बैठ रहा था कि कौन सा कौन सा टॉपिक हो क्या चीज हो क्या बोलूं कैसे बोलूंगा जानता ही नहीं हो यहाँ आके बैठ गए और ठाकुर जी को हरे नाम हरिनाम और ठाकुर जी से कहो तेरी शरण में हूँ जो बोले वो बुलवा बोल देंगे ना बुलवा तो चुपचाप बैठ लेंगे सामने वालों मारे थोड़ी ना कॉफी पिला रहे हो बाद में खाना खिलावे <laughs> जीवन के अंदर आज लगता है मैं जब श्रीमद भागवत का अध्ययन करता हूं तो प्रतिदिन यह इस बात की अनुभूति मुझको होती है कि मैं अल्पज्ञ हूं और कई बार ऐसा हम हमारे संग जितने भी अपने भक्तगण रहते करते हैं इस बात को जानते भी हैं कथा की गद्दी पर बैठकर कर व्यासासन पर बैठकर जब कथा होती है ना तो भाव अलग होता है फिर तो कहां के कौन से शास्त्र कूद कूद के पढ़ेंगे और कहां कहां की क्या क्या बात आ जाएगी सब हो जाएगा और जैसे ही व्यास गद्दी से नीचे उतरे हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं हमने कहीं कैसे थी ऊपर हम श्री राधा लाल की शक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं और नीचे आते ही हम ठाकुर जी से बारंबार धन्यता मांगते हैं क्यों दैन्यता भी वही देने वाला है और कृपा भी वही देने वाला है बारंबार उससे कहते हैं और अपने साधन को भी नहीं छोड़ते हैं भागवत भी पढ़ रहे हैं परंतु यह भी जानते हैं कि बुद्धि में कुछ भी नहीं घुस रहा है भागवत कितनी भी पढ़ लो शास्त्र कितने भी पढ़ लो बुद्धि में नहीं घुस सकते हैं क्यों क्योंकि यह हृदय में अवस्थित होने वाली वस्तु है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है ना तभी भागवत हृदय के अंदर आती है और बुद्धि लगा के अगर भागवत को पढ़ लिया जीवन निकल जाएगा भागवत का भाव ही नहीं समझ सकते हैं तो दैन्यता जीवन के अंदर आ जाए और उस दैन्यता को अगर आ गई मैं सत्य कहता हूं मैंने बहुत सारे आचार्यों का संग करा है महात्माओं का संग करा है उस संघ के रहते हुए मैं इस बात को प्रामाणिक तौर पर कह सकता हूं कि महाप्रभु जी ने जब कहा है ना कि जब तक कृपा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है यह बात शत प्रतिशत सही है हम जीवन में कितना भी भजन कर ले हमें कुछ नहीं मिलेगा और जिस दिन हमें गुरु रूपी वह कृपा प्राप्त हो गई गुरु भी दो बार कृपा करता है एक बार दीक्षा देकर और दूसरी बार हमारे अपराध हटाकर पहले दिन जब दीक्षा देता है तब पाप हटाता है जब दूसरा जन्म होता है उसे दुजन्म कहते हैं कि आज से पहले जितने भी पाप हुए थे वह सब नष्ट हो जाए तुम्हारा अकाउंट जीरो पे पहुंच जाएगा और जब साधन करते हैं और दैन्यता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब गुरु क्या देता है तब हमारे जीवन से अपराधों को हटा देता है और जब अपराधों को हटाता है तो दो वस्तुएं एक संग प्रकट होती हैं साधन भक्ति के बाद माधुर्य कदम्बनी जो है या भक्ति रसाम सिंधु जो है रूप गोस्वामी पाद जिसकी चर्चा कर रहे हैं या चैतन्य महाप्रभु जिस बात की बात चैतन्य चरितमृत के अंदर करते हैं कि व्यक्ति साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति में पहुंच जाता है भाव भक्ति का मतलब है लीला की स्फूर्ति हो जाएगी और दूसरा हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है कौन सी गोपी हो यह दोनों एक बार में दिख जाएंगे निज स्वरूप जो व्यक्ति की है निज दासता जो है निज स्वरूप है उसके दर्शन हो जाएंगे तो मैं बारंबार ठाकुर से यही प्रार्थना करू साधन का बल उसने हमको बहुत दे रखा है परंतु साधन के बल पर ठाकुर तू टेड़ो है तेरी वाणी टेढ़ी है टेड़ो खड़ो रहवे रही तेरी लठिया और टेढ़ी तेरी वाणी और टेढ़ी तेरी आंखें तो ठाकुर जी इतनी मुझ पे कृपा कर दो मैं श्री रूप गोस्वामी की भाती उसी भाव का स्वादन करते हुए अपने आप को पापाचारी मानते हुए अपने आप को ही अनाधिकारी मानते हुए दीन बनकर आपसे बारंबार कृपा मांगता रहूं नाम की कृपा मांगता रहूं गुरु की कृपा मांगता रहूं जिससे मेरा भी वह निज स्वरूप प्राप्त हो जाए और मुझे वृंदावन नित्य धाम वृंदावन की भक्ति प्राप्त हो जाए जय जय श्री रामी